शेर और खरगोश वन राजा शेर बूढ़ा चला था अपना खाना ढूंढने के लिए हमेशा शिकार पर नहीं जा पाता था एक दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और कहा दोस्तों मैं शिकार करने आता हूं तो सभी डर के भाग, कर भागते हैं मगर हर बार मैं आप में से एक को ही खाता हूं तो क्यों ना इस मुश्किल को आसान कर दे हर रोज आप में से एक जानवर मेरा हार बनकर स्वयं मेरे पास आए यह प्रबंध अच्छा है जानवरों को कुछ राहत मिली कौन सा जानवर शेर का हार बनेगा इसका निर्णय वे एक दिन पहले ही ले लेते बाकी जानवर चैन से दिन बिताते एक दिन खरगोश की बारी आई मैं थोड़े ही शेर का हार बनूंगा उसे जंगल को ही मुक्त करा दूंगा यह सोचते हुए खरगोश ने योजना बनाई वह शेर की गुफा की तरफ जान बूझ कर धीरे धीरे चलने लगा बहुत देर तक इंतजार करने पर भी अपना आहार न पाकर शेर को गुस्सा आने लगा खरगोश के आते ही वह गरजने लगा मेरा आज का आहार क्या तुम ही हो इतनी देर से क्यों आए हो खरगोश विनम्रता से बोला हजूर मैं आज घर से सुबह जल्दी ही निकल पड़ा था रास्ते में मुझे एक और शेर मिला वो मुझे खाने आया मगर मैंने कह दिया कि मैं अपने राजा के पास जा रहा हूं इस पर उस शेर ने कहा तुम्हारा राजा कौन है मुझे दिखाओ मैं उसे मार डालूंगा बस सरकार किसी तरह बचकर मैं इधर भाग गया शेर बहुत क्रोधित हुआ और बोला कहां रहता है वो दोस्त चलो मुझे दिखाओ खरगोश आगे आगे चल पड़ा और शेर पीछे पीछे खरगोश ने कहा हुजूर आप यही ठहरिए मैं जरा जाकर देख हूं देख हूं आगे जाकर खरगोश ने कुएं में झाँक कर देखा उसे पानी में अपनी छाया दिखाई थी राजा वह शेर यहाँ है कहकर खरगोश रास्ते से हट गया क्रोध से गरजते हुए शेर ने कुएं के अंदर झाका पानी में उसे अपने क्रोध भरे चेहरे की छाया नजर आई बिना सोचे समझे उसे मारने शेर कुएं में कूद पड़ा और पानी में डूब गया नन्ना खरगोश उछलते कूदते घर पहुंचा पंचतंत्र की कहानी